Social Talk is the most unknown number 121. Bhagavan Sri Ranganaya Sharanam. गच्छामि गच्छामि गच्छामि नवे ची अस्म लोके परमेह निरासयम निरास विसुक्त तमह ब्रूमि ब्रमण येजा अकमी अम तो गधमुप तमह ब्रूमी ब्रमण योजपुंच पापंचपजगा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 पहले इसलिए नहीं गया देखने भगवान को कि कैसे जाऊं और जब अरहत को उपलब्ध हो गया तो जाने की कोई बात ही न रही तो भगवान को जान ही लिया बिना देखे जान लिया क्योंकि भगवत्ता भीतर ही उमगाई सो रेवत बड़ी मुश्किल में पड़ गया पहले गया नहीं तब सोच सोच रोने लगा कि पहले गया नहीं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 उन्हें तो सब तरफ जंगल की परम शांति ध्वनि होती मालूम पड़ रही थी रेवत ने ध्यान में भगवान के आने को देख उनके लिए सुंदर आसन बनाया कुछ जंगल में विशिष्ट चीजें तो उसके पास नहीं थी भिक्षु था जो भी मिल सका पत्थर ईंट, जो भी मिल सकी उसी को लगा के आसन बनाया घास पात जो मिल सका वो बिछा दिया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 स्थिवीर सारी पुत्र का छोटा भाई था बरात जाती थी घोड़े पर बैठा होगा लेकिन बीस से भाग गया क्या हो गया दुनिया में तीन तरह के लोग हैं पहले जिन्हें हम मूढ़ कहें बुद्धिहीन कहें वे अनुभव से भी नहीं सीखते बार बार अनुभव हो तब भी नहीं सीखते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 लड़का होना चाहिए इक्कीस का और लड़की होनी चाहिए 16 की या 18 की तो पांच साल का तो स्वाभाविक भेद है पांच साल का भेद हम खड़ा कर देते तो पुरुष 10 साल पीछे पिछड़ जाता है तो अगर पुरुष मरेगा तो उसके 10 साल बाद तक तो उसकी पत्नी की जिंदा रहने की संभावना है तो पहली पत्नी ही नहीं मरती पहली भी मरी दूसरी मरी ये कथा सतयुग की होगी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 और फिर रेवत ने यह भी देखा होगा सारी पुत्र का सब छोड़कर संन्यास्त हो जाना बड़े भाई का फिर उसने यह भी देखा होगा कि सारी पुत्र की आंखों में एक और ही आभा आ गई फिर उसने यह भी देखा होगा कि सारी पुत्र पहली दफे आनंदित हुए ऐसा आनंदित आदमी उसने नहीं देखा था यह सब बातें वो चुपचाप देखता रहा हो यह सारी बातें इकट्ठी उसके भीतर घनी होती रही होंगी फिर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 शायद दूल्हे को घोड़े पर बिठा के इसलिए ले जाते होंगे कि जिसमें भाग ना सके छुरी इत्यादि लटका देते हैं यह उसको समझाने को के तू बड़ा बहादुर है भगोड़ा थोड़ी देख घोड़े पर बैठा राजा महाराजा है और देख इतनी बारात चल रही है, इतना बैंड बाजा बज रहा उसको सब तरह का भ्रम देते जैसे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 तो किसी साधारण जन से दीक्षा लेके भी पहुंच जाओगे एकांत मौन और ध्यान इन तीन चीजों में रेवतसन लगन हो गया अकेला रहने लगा चुप रहने लगा और अपने भीतर विचारों को विदा करने लगा यही तीन सूत्र हैं समाधि के एकांत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 कि तुमने पाप किया था पिछले जन्म में और अब तुम्हें फल मिलेगा ये तुमने कोई भारतीय सरकार की व्यवस्था समझी कि फाइलें सरकती हैं एक टेबल से दूसरी टेबल और सरकती रहती है और कभी कोई परिणाम नहीं होता तत्ण है फल धर्म नगद है यहां उधार कुछ भी नहीं